दोस्तों सोचिए दो कंपनी फाउंडर्स हैं। एक बिलीव करता है कि मैं सब जानता हूं और दूसरा कहता है मैं सीखता रहता हूं। पहला अपने ईगो से चलाता है, दूसरा अपनी क्यूरियोसिटी से। गैस करो कौन सरवाइव करता है? कैरल ड्वेक कहती हैं बिजनेस वर्ल्ड में फिक्स्ड माइंडसेट एक साइलेंट किलर है। उन्हें लगता है कि उनके पास सब जवाब हैं। इसलिए वो फीडबैक इग्नोर करते हैं, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं, और जब क्राइसिस आता है, वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो एडाप्ट नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स अलग होते हैं। वो कहते हैं, मुझे सब नहीं आता, लेकिन मै उनके लिए failure इंसल्ट नहीं, डेटा होता है। Dweck ने Microsoft के founder Bill Gates का example दिया। वो कहता था, We don't celebrate success, we celebrate learning। और इसी सोच ने Microsoft को एक software से एक global ecosystem बना दिया। अब दूसरी साइट देखो। Enron जैसी company जहां culture ego पे था। सब को prove करना था कि वो सबसे smart है। वहाँ कोई admit नहीं करता था कि वो कुछ नहीं जानता, कोई help नहीं मांगता था. Result, fraud, collapse और एक cautionary tale, यानि जहाँ ego चलता है, वहाँ learning मर जाती है. Growth Mindset creative लोगों का secret weapon भी है. J.K. Rowling ने Harry Potter लिखने से पहले dozens rejection जहेले, लेकिन उसका mindset कहता था कि हर rejection मुझे बहतर बना र और वही perseverance उसे दुनिया की टॉप राइटर बना गया। Fixed Mindset creative लोग गलती से डरते हैं। इसलिए वो रिस्क नहीं लेते, वो अपना comfort zone नहीं छोडते। और result, same pattern, same output। लेकिन growth mindset लोग boredom से डरते हैं। इसलिए वो हर दफा कुछ नया try करते हैं। Dwegg कहती हैं, यानि जब environment safe होता है सीखने के लिए तब creativity bloom करती है। ऐसे leaders अपने teams को empower करते हैं, वो सिर्फ orders नहीं देते, वो उन्हें thinking सिखाते हैं, वो कहते हैं, मैं तुम्हें answers नहीं दूँगा, मैं तुम्हें सीखने का तरीका सिखाऊंगा। यही mindset leadership का असली magic है, तुम लो तो एक culture बनता है, learning culture, जहां हर गलती एक experiment होती है और हर feedback एक gift. सो、so、भाई, इस chapter का essence यह है, कि companies, leaders और creators तब grow करते हैं, जब वो know it all से learn it all बन जाते हैं, जब ego की जगा empathy ले लेती है, जब हर बंदा कहता है, मैं सीखने के process में हूँ, और ये mindset सिर्फ काम तक सिमित नहीं रहता, ये तुम्हारे रिष्टों, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे घर तक पहुंचता है। और इसी बारे में ड्वेक अगले chapter में कहती हैं, relationships और parenting में mindset का जादू.